शिव पुराण विद विद्वेश्वर संहिता अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर देव की लकड़ी को जलाए उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है उसके द्वारा जले हुए काष्ट का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा तो शमी पीपल पलास बड अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए वह शुद्ध भस्म शिवाग्निजनित माना गया है अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दे उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है पूर्व में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर रांधकर उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप से विद्यमान प्रपंच, प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है आकाश के सार तत्व से केश वायु के सार तत्व से मुख अग्नि के सार तत्व से हृदय जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घूटने को धारण किया है इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं महेश्वर ने अपने लड़ाक में तिलक रूप से जो त्रिपुंज धारण किया है वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है वे इन वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वस्म किया है अतः इन्हें अपने वस्में करने वाला दूसरा कोई नहीं है जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है अतः उसे सिंह कहा गया है शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग कर होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि साविकार गुणों का अवरोध करते हैं दूर हटाते हैं इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं इसलिए गुरु कहलाते हैं गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है